रघुनाथकीर्तन त्र त्रतमस्तकांजलिष्पवा परिपूर्णलोचन मरुति नमत राक्षक नाते चधुर मधुर मधुरं मधुरं स्वरूपं च मधुम मधुरं, मधुरं, मधुरं स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रयत्स परम पोमल कूय श्याम कुमार वेदवेद्यं पर्रह्म भासता हृदय मम कूज रामे मधुरं मधुराक्षर कविता शाखम वे वीकिी राम लय राम लय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की हतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय रा हर गो ena tho na उत्तम क्षर सर्वाणूता कूटस्थो क्षर उच्य से उत्तमुषस्त परुदितायर्तव्य ईश्वर यस्माक्षरक्षराद्त तो अट्लोक वेदे चति पुरुषोत्तमः नारायण समाजी वृंद विद्वद वृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं श्री वैष्णवाचार्यों ने अक्षर स्वीकार किया है पुरुषोत्तम भगवान को दोनों से अतीत माना है पुरुष शब्द का प्रयोग भगवान ने किया क्षण और अक्षर के लिए इधर क्षर सर्वाणी भूतानी भूत शब्द का प्रयोग किया भगवान ने क्षर को परिभाषित करने की भावना से पुरुष को देखते हुए भूत शब्द को देखते हुए श्री मध्वाचार्य श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महान भावों ने क्षर और अक्षर पुरुष के रूप में को ही स्वीकार किया है भूत शब्द की प्रसिद्धि प्राणी में मानकट और संख्य प्रस्थान में पुरुष शब्द का प्रयोग जीव के अर्थ में हुआ है तब प्रश्न उठा कि सदा सर्वाणु भूतानी वचन की दृष्टि से जीव को अनेक माना जा सकता है लेकिन क्षण किस दृष्टि से माना जा सकता है क्षण का अर्थ तो नश्वर है इसका उत्तर श्री मध्वाचार्य आदि महानुभावों ने दिया जीव के जो शरीर है वो क्षण है इसलिए यहाँ पर शरीर की प्रधानता से हम जीव को अक्षर मान सकते हैं और देह मुक्त जो तो जीव है वह अक्षर कोटिका है अक्षर है दूसरी दृष्टि उन्होंने दी बहुत ही महादारों में अपने सद धाम लिए बिना जो जी हैं लक्ष्मी जी हैं वह विग्रह युक्त होने पर भी नित्य हैं तो श्री जी को ही अर्थात लक्ष्मी जी को ही मध्वाचार्य भाव ने अक्षर मान लिया श्री रामानुजाचार्य के दृष्टि में देह बंधन से मुक्त जो जीव है वह अक्षर है देह बंधन सहित जो जीव है वो क्षर है अपनी अपनी सरणी है अपना अपना दृष्टिकोण है लेकिन यहाँ विचार करना है न सूर यो ही व्यवहार में नम तत्व विमर्शे न सहा मनंती जड वरद जी ने को कहा विचार कुशल मनीषी अर्थात सूर होते हैं तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। यहाँ विषय यह है कि अंततोगत्वा जीव को क्षण कहने के लिए शरीर को स्वीकार करना पड़ा जीव को क्षर सिद्ध करने के लिए शरीर की निश्वरता सिद्ध करनी पड़े, तो अच्छा है कि चित्त अचित दो प्रभेद मान लिया जाए अचित के ही फिर दो भेद मान लिए जाए क्षर और अक्षर चिमात्र जो भगवत तत्व है उसी को पुरुषोत्तम माना जाए इससे लाभ क्या है कार्यक्रम कारण और कारनातीत तीनों का अधिगम हो जाता है अचित पदार्थ के दो प्रभेद हो गए एक छर एक कोटिका कोटिका अचित, को अचित। अक्षर प्रकृति को अक्षर क्यों कहते हैं इस दृष्टि से कहते हैं कि प्रलय में भी उसका दाह बाध या नाश नहीं होता क्योंकि उत्तर सृष्टि के प्रति बीज भूता प्रकृति होती है अगर प्रतीक प्रकृति का ही सर्वथा प्रलय अभाव हो जाए तो आगे सर्व की गाथा भी विलुप्त हो जाए इसलिए प्रकृति पुरुष विज्ञान आदि वहावि इस वचन में प्रकृति को भी भगवान ने अनादि माना सांख्यों ने भी प्रकृति को अनादि माना है प्रकृति को हम क्षर बनाना चाहें तो ज्ञान की आवश्यकता है ज्ञान के द्वारा प्रकृति का बाध होता है बाध का जो विषय है वो है या बाध दूसरी लेकिन सृष्टि और प्रलय की जहाँ तक गाथा है कार्य और कारण की जहाँ तक गाथा है वहाँ तक विचार करने की आवश्यकता है कि जगत कार्य का पदार्थ है प्रकृति कारण है परमात्मा दोनों से अतीत है कार्योपाधि कारणोपाधि ऋष्वर है कार्यो कारणताम हित्व पूर्ण बोधो वशिष्यतें सुख शब्द के अनुसार भी तीन तत्व की सिद्धि हो जाती है उपाधि कोटि में अक्षर और अक्षर है कार्योपाधि वीवा देवी उपाधि कार्य कोटि का पदार्थ ईश्वर कृपाधि प्रकृति दोनों उपाधियों का वर्णन कर दिया अक्षराक्षर के रूप में और कार्य कारण से अतीत परमात्मा का वर्णन पुरुषोत्तम के रूप में हो गया अब रह गई बात क्षण सर्वानु भूतानी भूत शब्द प्राणी के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है ऐसा आग्रह तो नहीं रखना चाहिए प्रसंग का बल अधिक होता है भूतक प्रकृति मोक्षम से ये गुजरी अंति के परम तेरहवीं अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वहां भूत शब्द का प्रयोग किया गया आगे प्रकृति का प्रयोग किया गया तो वहां पर भूत किसको कहने अगर कहें कि प्राणियों को कहेंगे ठीक है लेकिन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से विचार करेंगे तो फिर अचित ही मानना पड़ेगा भूत शब्द बहुत मार्मिक और पारिभाषिक है जिन्होंने पूरे महाभारत का अध्ययन विधिवत किया है वो भूत पदार्थ महाभारत के अनुसार क्या सिद्ध होता है उसे जान सकते हैं पहले मलपुर मीमांसा की चर्चा करें उनके यहाँ दो तत्व हैं भूत और भाग्य भाग्य को भाग्य भी कहते हैं भाग्य होता अनुष्ठेय यज्ञ इत्यादि भाग्य है, है। इसीलिए एक विचित्र तत्व है विनोद है भूतम भव्याय पूर्वी मांसा की दृष्टि से सिद्ध होगा जो कुछ सिद्ध पदार्थ हैं जिनके द्वारा यज्ञ आदि की सिद्धि होती है द्रव्य द्रव्य जो है ये भूत हैं इनका उपयोग और विनियोग भव्य अनुष्ठेय यज्ञ के लिए होता है उनके यहाँ जो कुछ भूत आया वो भव्य के लिए है इसको पलट दीजिए तो भोता है भव्यम भूतायं तो है भूतम भव्याय मांस मंस भव्यम है उत्तर में मांस सूक्ष्म यज्ञ दान तपसा नाशकन ब्राह्मण विविधिशा थी दो हजार में कज्ञ दान और तप तपयोग और विनियोग विविधि में ब्रह्म वेदन की जिज्ञासा और ब्रह्म विचार की योग्यता भांति प्रस्थान विभ्राम प्रस्थान के अनुसार और अंत में जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त तो होता है इसलिए यज्ञ दानन तपसा न शकन ब्राह्मण विविधि कि श्रुति पर विचार करेंगे तो भव्यम भूता है जो कुछ भाग्य है यज्ञ दान तक अनुष्ठेय है धर्म भी भव्य है अनुष्ठेय है वो सब भूत के लिए और पूर्वी मांसा में जो कुछ भूत है वो भव्य के लिए है क्योंकि उनके यहाँ कस्मय देवाय हम साय दे या जो श्रुति है इसके अनुसार यज्ञ की परिभाषा ध्वनित होती है कसमय देवाय हविषा या हवि हवनीय पदार्थ का वर्णन हो गया और देवाय से देवता का वर्णन हो गया इसलिए द्रव्य और देवता के बिना यज्ञ की सिद्धि नहीं होगी हवन करेंगे ना तो हवनीय पदार्थ चाहिए उसी का नाम द्रव्य है कस्मय देवाय हविषा विधेमा और देवता के प्रति समर्पित होगा द्रव्य देवता के प्रति द्रव्य समर्पित होगा इंद्राय स्वाहा इदम इंदिराय न मनो तब की सिद्धि होगी तो कस्मय देवाय हम सा विदे यहाँ पर मुख्य रूप से द्रव्य और देवता का वर्णन है विदेमो से मंत्र आ जाता है तो कर्ता का भी हो जाता है तो द्रव्य देवता यज्ञ और मंत्र इनके द्वारा यज्ञ की सिद्धि होती लेकिन मुख्य रूप से द्रव्य और देवता के द्वारा तो यहां पर जो पूर्वीमांसा के दृष्टि से विचार करेंगे तो भूत शब्द का अर्थ क्या होगा जो कुछ सिद्ध पदार्थ है मीमांसकों की दृष्टि बड़ी विचित्र है उनका कहना है तस्माद्य तस्मादत्मा आकाशा सम्भूता है यहाँ आकाश की उत्पत्ति का वर्णन है तो कहते हैं कि वास्तव में उत्पत्ति आकाश की नहीं होती न वायु की होती है न तेज की होती है न जल की होती है न पृथ्वी की होती है मीमांसकों की दावना या है न कदाचित अनिर्दिषम जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था खंडप प्रलय मानते कभी सुनामी लड़ तूफान आदि के चपेट में भूकंप के चपेट में खंडप प्रलय है लेकिन इसका अर्थ नहीं पूर्वीमांसकों के यहाँ कि जगत पहले नहीं था वो प्रलय और स्वर्ग की बात ही स्वीकार नहीं करते उनका सिद्धांत है न कदाचित अनिर्द जगत कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था तो न उनके यु स्वर्ग है न प्रलय इसके पीछे भी भाव है स्वर्ग और प्रलय को मान लेंगे तो अनिच्छन न पी न चाहते हुए भी सर्व ईश्वर को मानना पड़ेगा सर्व ईश्वर को मान लेने पर क्या आपत्ति है पूर्व मनुष्यों को आपत्ति यह है कि कर्म के द्वारा जो अप्रमत्ता जीवन में आना चाहिए वो ईश्वर के नाम पर नहीं आ पाएगा आजकल जो प्रमत्तता है ईश्वर के नाम पर बुरा मेहमान और होली है पूरी पहुँच जाइए वृंदावन में तो है श्री जगन्नाथ मंदिर ये डम से पंडे पुजारी चलाते हैं सरकार चलाती है नारायण रोमांच हो जाए भगवान को क्या अपनी वासना की पूर्ति का विषय बना रखा है धन और मान के लिए भगवान का उपयोग और विनियोग और कुछ रही नहीं गया है यहां भी देख सकते हैं तो अप्रमत्ते नए अप्रमत्त होकर लक्ष्य वेद करना चाहिए प्रणबोध अनु सरोही आत्मा तो कभी यह होता है कि ईश्वर के नाम पर प्रमाद पलता है अधिकतर जितने आलसी व्यक्ति होते हैं ना और है। ये सब ईश्वर के नाम पर प्रमत्ता पालते हैं तो यहां कोई आश्वासन दे दे देना कोई त्रुटि हो जाएगी देख लेंगे उसके नाम पर प्रमाद पालेगा <क्ष़िण> तो पूर्वी मंसकों का कहना है कि जीवन में जो अप्रमत्वता चाहिए अगर विधि भी विधान में तुम्य त्रुटि की शिकार बनोगे घायल होगे, कोई बचाने वाला नहीं इसलिए अत्यंत अप्रमत्तता ईश्वर के नाम पर भी प्रमाद पालने की आवश्यकता तो वा नहीं वहां ईश्वरवाद के प्रतिपादन पूर्व पूर्वी का तात्पर्य हृदय से नहीं है उनका तात्पर्य है कि ईश्वर के नाम पर प्रमाद पालने से ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है अब देखने में भी सकता है इसीलिए कोई बचाने वाला नहीं है अब इतना जागरूक रहेगा पुल आदि बनाते हैं ना नीचे नदी है ऊपर पुल समुद्र है नीचे ऊपर पुल फैक्ट्रियों में काम करते हैं जागरूक ना रहे तो एक क्षण में उ कर जाए सर कर जाए कुछ भी हो सकता है तो यज्ञ तो विस्फोटक है न उसमें प्रमाद हुआ कि गए इसलिए इतनी जागरूकता सतर्कता कोई बचाने वाला नहीं है तो विधि का अत्यंत अप्रमत्व होकर पालन होगा और वाचस्पी ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत प्रकट किया विधि में साध्य अधिकृत है श्राद्ध मू में श्रद्धालु विधि में साध्य अधिकृत है उसका अर्थ क्या हुआ अग्निहोत्रम गृहिया स्वर्ग का नर्ग की इच्छा हो तो अग्निहोत्री बने अधिकृत व्यक्ति वामती तो का आदमी का स्वर्ग नहीं चाहता है तो मत बनो अग्निहोत्री विधि में श्रद्धालु अधिकृत है अगर आप स्वर्ग नहीं चाहते हैं मत अनुष्ठान कीजिए अनुष्ठान से दूर रहिए अग्निहोत्री मत बनिए लेकिन उन्होंने कहा स्वर्ग काम हो या अनेक अगर आपको स्वर्ग की इच्छा है देहत त्याग के बाद स्वर्ग मिलना चाहिए तो याद कीजिए आपकी श्रद्धा नहीं है इच्छा नहीं है मत कीजिए विधि में जो अधिकृत है श्रद्धालु आपकी श्रद्धा है फल चाहिए तो फल को प्रदान करने वाला कर्म कालम बन लीजिए लेकिन जहाँ निषेध है वहां आपकी श्रद्धा है या नहीं है नहीं मानी जाएगी इतना बोलते सावधान आपकी श्रद्धा नहीं है तो छुएंगे तो मरेंगे क्या <laughs> बहुत ऊंची बात है विधि में श्रद्धा अधिकृत है श्रव्धान विधि में अधिकृत होता है निषेध जब आ गया तो हमारी श्रद्धा तो <laughs> हम नहीं है तो छो लीजिए एक अध्यापक हम समक्ष न थे फिजिक्स सम्भवतः भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे थे विवाह यदि हुआ था युवक थे ब्राह्मण से उनका अध्यापक बोलने लग गए कि फास्फोरस को खुली जगह मत रखना ज्वलनशील पदार्थ है आग लग जाएगी पढ़ाते पढ़ाते इतने वो तन्मय हो गए कि आगे जो विद्यार्थी उनके डेस्क पर ही रख लिए फास्फोरस आग लग गई देखते देखते लोग के चारे इतने भावुक थे कि बच्चे ना जल जाए हाथ से यू कर दिया हाथ में हाथ घुस गए हाथ क्या घुस गए उसके बाद उनकी बुद्धि चका काम नहीं करने लगी टूटिया नीला ठोथा का उपयोग कर लेते लेट्री में प्रयोगशाला में था तो काम बन जाता तीन किलोमीटर उन दिनों रिक्शे से गए हॉस्पिटल हॉस्पिटल में कार गया यहाँ तो नीला ठोथा है ही नहीं फिर तीन किलोमीटर आकर फिर टूतिया ले के वहां गए तब प्रयोग हुआ क्या अब निषेध करते करते उसके चपेट कोई जगह मत रखना नंगे हाथ से मत छूना कहते कहते वही कर बैठे अंत में क्या हुआ वो अध्यापक थे हमारे प्रधानाध्यापक रहने का आयोग अयोग्य व्यक्ति है नौकरी से बता दी और हाथ तो बहुत झुलसी गए इसका मतलब क्या विधि में तो श्रद्धा जो अधिकृत है निषेध में है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी श्रद्धा नहीं है जो तो पका काम करें तो यहाँ जो भूत शब्द का प्रयोग हुआ है वो प्राणी के अर्थ में नहीं उनके यहाँ सिद्ध पदार्थ तो पूर्वी पूर्वीमांसकों का कहना है कि आकाश आदि की उत्पत्ति का जो वर्णन है उपनिषदों में उसका तात्पर्य सृष्टि की उत्पत्ति में सम्मित नहीं है यज्ञ के संपादन के लिए अपेक्षित द्रव्य की सिद्धि में तात्पर्य सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य व्याज की सिद्धि के लिए अपेक्षित जो भूत पदार्थ हैं, साधन है, है हवनीय द्रव्य हैं, उनके महत्व को प्रतिपादन करने में इन छुट्टियों का तात्पर्य दीद की ब्रह्मरूपता का बालन किया गया तो कहते उसमें भी तात्पर्य नहीं है जैसे अपने बेटा को कोई कहे सादश राजा बेटा बेटी को कहे दे रानी बेटी इसका अर्थ नहीं है कि राजा हो गया रानी हो गई आजकल तो बहुत बड़ा विषाक्त वातावरण है हरेक माता पिता जो है ग्लानी उत्पन्न करते हैं मनोविज्ञान भी नहीं जानते अपनी बेटी को बेटा कह के बुलाते विषय या नहीं उसके मन में ग्लानी हो जाती है कि कदाचित में बेटा होती यही ना वो समझ जाती है कि बेटा का महत्व अधिक है कदाचित में बेटा होती अब यह हत्या है उसके मन में बचपन में ही ग्लानी डाल दी जाती है कदाचित में पुरुष होती बेटा होती बेटी को बेटा कहने से हानि ही हानि है ना बेटी बेटी है लक्ष्मी स्वरूपा है उसको बेटा कहकर पुकारने पर भी बेटा तो होना नहीं है इसी प्रकार पूर्वी मन से ने कहा सृष्टि परक का तात्पर्य सृष्टि में सम्मित नहीं है यह व्यादि की सिद्धि के लिए अपेक्षित द्रव्य के महात्म में में उसका और जहां जीव की ईश्वर रूपता या ब्रह्म रूपता का है, वो कहते हैत्पर्य है। है। <laughs> है। जैसे सावर शेर तो बेटा शेर नहीं हो जाता जीव की ब्रह्मरूपता का वर्णन करने पर जीव अकर्ता भुगता नहीं हो जाता क्योंकि कर्म की सिद्धि के लिए बलपूर्वक पहले जीव को कर्ता भोक्ता सिद्ध करना होगा क्या कर्ता भोक्ता भी सिद्ध करेंगे तो कर्म में प्रगति नहीं होगी प्रीति नहीं होगी और तो कर्म ही नहीं करेंगे तो आगे का मार्ग अवरुद्ध रहेगा इसलिए कुमारी भट्ट जी ने कहा वेदांत से बने ना इस समय हम पूर्व मीमांसा की सीमा में आबद्ध हैं हम उत्तर मीमांसा को जानते हुए भी कुछ नहीं बोल सकते अगर तुम आत्मा को अकर्ता भोक्ता समझना चाहते हो वेदांत निषे विषय बने ना उपष्दों की ओर जाओ क्या यह जो साम्राज्य है पूर्णिमाशा का इसकी सीमा में हम उस जीव को अकर्ता भोक्ता नहीं सिद्ध कर सकते बहुत मर्यादा की रक्षा करनी पड़ती है न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है कारिकावली न्याय सिद्धांत मुक्तावली उसके लेखक महोदय ने भगवान श्री कृष्ण को जगत का बीज माना आज कुछ इस ढंग की लहर चली तो अच्छा है ये सपूर्ण मंसा जी का भी ज्ञान होना चाहिए उन्होंने क्या किया श्लोकबद्ध भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया जगत के बीज के रूप में अब वहां लिखा है कि राजीव नामक उनका कोई प्रिय शिष्य था उसने कहा महाराज गुरु जी क्या ही अच्छा है इसकी टीका भी आप स्वयं कर दें आपने जो ग्रंथ लिखा है उसकी टीका भी आप स्वयं कर दें लागला प्यारा शिष्य था उसके बाद मान ली अब अपने लिखे हुए ग्रंथ की टीका भी उन्होंने प्रारंभ की अब तो अपना लिखा हुआ वचन ही अपने लिए भयंकर सुख हो गया न्याय की ही सीमा में न्याय और वैशेषिक की सीमा में श्री कृष्ण भगवान को जगत का बीज कैसे सिद्ध कर सकते बीज उपादान उपादान कैसे सिद्ध कर सकते तो उन्होंने कहा यहां जो बीज शब्द का प्रयोग किया गया है वो निमित्त के अर्थ में है, उपादान का अर्थ में नहीं बड़ी विचित्र बात होती है ना सीमा है सीमा क्या है सीमा यह है कि आप न्याय ग्रंथ की रचना कर रहे उस पर टीका कर रहे तो उसकी जो सीमा है मर्यादा है उसका अतिक्रमण करके तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना लिख सकते अपना लिखा हुआ जो शब्द था वील कहने पर सीधे उपादान का ग्रहण होता है ना निमित्त का ग्रहण थोड़े होता है लेकिन लिख तो दिया हृदय से तो श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण परमात्मा समझते थे परमात्मा का अवतार ही समझते थे जगत का उपादान कारण भी मानते थे लेकिन अपना लिखा हुआ ही उनको कुछ और अर्थ करने के लिए बाध्य किया क्योंकि वहाँ वो कहाँ थे वो जो न्याय की शरणी है विधा है उसकी परिधि में तो मैंने इतना इसलिए कह दिया कि भूत शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार प्राणी ही नहीं होता द्रव्य के अर्थ में भी भूत शब्द का प्रयोग होता है अब यह एक बचन है हमने अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है महाभारत में जितना भी कार्य प्रपंच है महातत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत सबके लिए भूत शब्द का प्रयोग किया गया भूत का अर्थ होता है सिद्ध पदार्थ उसमें कारी कोटि के सिद्ध पदार्थ में वेदांति कहेंगे आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत सांख्य की में विचार करें तो महतत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत तत्व की दृष्टि से विचार करें तो महतत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत ये सब भूत है भूत शब्द का अर्थ जो है वो सिद्ध पदार्थ ही होता है एक बहुत विचित्र बात विचित्र बात क्या है शब्द का अर्थ कुछ और होता है लेकिन प्रसिद्धि किसी अर्थ में हो जाती है अर्थ विशेष में शब्द का अर्थ व्यापक होने पर भी जिसको ही कहते हैं कार्यक्रम से प्रसिद्धि हो जाती है किसी विशेष अर्थ में अंग्रेजी वाले कह सकते मानो पेटेंट करा लिया और प्रभावशाली होता है मैं उदाहरण देता हूं प्रकृति शब्द का उपयोग कीजिए अब गौरी संप्रदाय वाले जब बोलेंगे लेंगे तो कहेंगे प्रकृति अर्थ स्त्री उनके यहाँ गुप्त भाषा है ये प्रकृति से परे है प्रकृति अर्थ उनके यहाँ स्त्री होता है अब दर्शन प्रस्थान में प्रकृति अर्थ उपादान होता है प्रकृति माने तीन गुणों की सामने अवस्था बिल्कुल नहीं है प्रकृति का मूल अर्थ है प्रकृति माने उपादान सिद्ध है लेकिन संख्यों का प्रभाव दर्शन जगत में इतना पड़ा कि पेटेंट जैसा हो गया एक विशेष अर्थ में एक विशेष अर्थ में प्रकृति शब्द का प्रयोग हो गया उनका जो उपादान कारण है अब तो पृथ्वी दल तेज वायु के जो अती परमाणु है आरंगवादियों के मत मत वो उपादान कारण है तो उनके दृष्टि से विचार करें तो प्रकृति का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी जल तेज वायु के अत अतीय अनुपरिमाणु परमित परमाणु लेकिन संख्यों का इतना प्रभाव पड़ा कि हम वेदांति भी अगर प्रकृति शब्द सुन लें तो सीधे अर्थ करेंगे त्रिगुण की साम्य अवस्था यही ना लेकिन वेदाव्यास जी ने क्या किया वादरायणाचारी कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास ने प्रकृति शब्द का प्रयोग किया प्रकृतिश्चा प्रतिज्ञा दृष्टान यज सूत्र है प्रकृतिश्चा वेदांत यज्ञ परमात्मा जगत का न केवल निमित्त अपितुपादान कारण भी है प्रकृति कार्त उपादान है अब दयानंद स्वामी जी ने इस वचन को कई उद्भूत किया और प्रकृतिक अर्थ ले गए संख्य वाले में अब उनको कौन पकड़े <laughs> वो तो बहुत विचित्र खेल होता है दयानंद स्वामी का किसी भी दर्शन का कोई भी शब्द ले लेते हैं और जैसा उनको अच्छा लगता अर्थ कर देते हैं आवश्यक नहीं है कुछ दर्शन वाले वैसा स्वप्न में भी उसका अर्थ मानते अब वेदांत दर्शन में प्रतिष्ठा लिखा है उसका अर्थ त्रिगुण में प्रकृति कैसे ले सकते हैं लेकिन लिख दिया कि यहाँ पर प्रकृति वस्तु क्या है प्रकृति का होता है उपादान लेकिन के त्रिगुण की सामयावस्था जो मूलत प्रकृति है वो उपादान है तो उन्होंने अपने उपादान को जो प्रकृति कहा उनका प्रचार प्रसार इतना हो गया कि वेदांतियों के मस्तिष्क में भी प्रकृति शब्द का उच्चारण करने पर अर्थ क्या लग गया संख्यों की त्रिगुणमयी प्रकृति यह हुआ ऐसे ही तुलसीदास जी से पहले तक मंदिर भगवान मंदिर का अर्थ होता था भवन कक्ष मंदिर का अर्थ कक्ष मंदिर मंदिर प्रतिगह सोधा ठीक है हरि मंदिर कहा भिन्न बनावा मकान जिसको कहते हैं ना मूल शब्द है न, मंदिर लेकिन भक्ति की प्रगलभता हुई भारत में सूरदाजी तुलसीदास जी ऐसा सब आए अब हरि मंदिर के लिए ही मंदिर शब्द का प्रयोग हो गया मकान के अर्थ में जो मंदिर शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने भी किया था अब रूढ़ किसमें हो गया हरि मंदिर का भिन्न बना हुआ हरि को हटा दीजिए मंदिर का अर्थ भगवान का मंदिर हुआ ना मंदिर का अर्थ होता है मकान और रूढ़ बन गया बाहर आई भक्ति की तो हर मंदिर के लिए ही मंदिर शब्द का प्रयोग होने लगा एक कथावाचक नहीं दिखते शायद साड़ी हो या ना हो वैष्णव श्री भरत जी के मित्र यहाँ आते थे मध्य प्रदेश के कभी कभी कथा भी कहते थे एक दिन एकांत में पूछा रामायण थे <laughs> महाराज और रावण अवतारा अब ये देखिए अवतार शब्द का हमने <laughs> तो का इतने से चौ गए ते चमगार का भी अवतार लिखा आपको और तुलसीदारण अवतारा हमने कहा आगे पढ़ी आगे पीछे ते चमगार अवतरू तो हमने कहा बात ये है कि तो तुलसीदार जी तक अवतार का तो जन्म ही होता तुलसीदास जी के समय तक परंपरा प्राप्त जो अवतार कार्य है वह जन्म है अब भक्ति कितनी इतनी है हुई कि भगवान के जन्म जन्म कर्मचार दिव्य भगवान के जन्म के लिए रूढ़ हो गया कौन अवतार शब्द ये हो गया ना शब्द का भी अपना स्वभाव और दुर्भाव होता है ये हरिजन ही उपजन काम आप तो हरिजन माने भगवान के जन्म और गांधी जी के मस्तिष्क में क्या आ गया अब आप समझते हैं फिर मायावती के मस्तिष्क में और आ गया इस शब्द का प्रयोग अमित बिरादरी के लिए करने वाला दंड का पात्र होगा अब शब्द क्या था <laughs> हरिजन ज्ञान प्रत्यति बारे जिम हरिजन ही है जी ने कामा हरिजन शब्द को ले जाकर कहा पकड़ दिया और आज का तो बड़ी विचित्र बात यह अभिलुप्त है भगवान शंकराचार्य इत्यादि अभियुक्त युक्त माने युक्त समाहित अभियुक्त पूर्वता प्रशंसा का प्रशंसा की, <laughs> तो की पराकाष्ठा भी निंदा की पराकाष्ठा हो जाएगी जो शब्द का इतना बड़ा दुरुपयोग हो गया अभियुक्त शब्द बहुत पवित्र था अभियुक्त माने अभियुक्ता युक्त पूर्व समाहित सधे सधाये व्यवस्थित अब दंड का पात्र जो होता है उसको कहते हैं अभियुक्त इस शब्द की भी बड़ी विचित्र बात सम्भ्रांत है ये ये प्रशंसा इंदा परक जो शब्द है सम्भ्रांत सम्यक भ्रांत सम्यक भ्रांत लेकिन कहते हैं बुरा न माने ये धर्म तो कोई है नहीं मैडम मैडम कह दीजिए तो गाली है का शब्द गाली है, देवियों की प्रशंसा में तो हो जाती। <laughs> तो घृणा का, कि कि का प्रयोग घृणा के अर्थ नहीं हुआ है वो भी उसका अर्थ होता है दया संस्कृत में वही शब्द मेरी ऋण दोष परमात्मा में नहीं है घृणा का अर्थ है दया अब कहेंगे ये मुझसे घृणा करते <laughs> तो अच्छा हमारे शक्ति मित्रानंद लिखते हैं निवर्तमान शंकराचार्य वर्तमान निवर्तमान वर्तमान माने वर्तमान में शंकराचार्य वो कहना चाहते हैं भूपूर्व शंकराचार्य यहाँ के भी आए हूँ चार फिटिट के तो नहीं थे <laughs> तो निवर्तमान का अर्थ होता है निवृत्त नहीं भूपूर्व नहीं लेकिन उनके यहाँ यही चलता है निवर्तमान शंकराचार्य माने निवृत्त संक्राचार्य और निवर्तमान का होता है वर्तमान <laughs> निवर्तमान विधिवत के समय पद पर प्रतिष्ठित के लिए निवर्तमान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन बड़ी विचित्र बात है भूतपूर्व जो महान भाग है वो कहते निवर्तमान ये मैंने विनोद की शैली में भी शब्द की शरणी का प्रयोग किया कि प्रसिद्धि किस अर्थ में तो यहां पर भूत शब्द का अर्थ धीरे धीरे क्या हो गया पंच भूत के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया धीरे धीरे भूत का अर्थ होता है मूर्त सिद्ध पदार्थ वो कोटि का भी हो सकता है कारण कोटि का भी हो सकता है कार्य कारणातीत भी हो सकता है जो सिद्ध पदार्थ है चाहे व्यावहारिक सत्ता हो चाहे प्रातिभाषिक सत्ता हो चाहे पारमार्षिक सत्ता हो उसके लिए भूत शब्द का प्रयोग होता है लेकिन वेदांतियों के यहाँ पांच आदि भूत शब्द हो गया पृथ्वी वायु आकाश में इसलिए कहते ही तांत्रिकों के यहाँ तो भूत प्रेत में हो गया वो भूत शब्द का प्रयोग भूत मिलकर भूत लग गया भूत अच्छा वैयाकरणों के यहाँ भूतकाल व्यतीत अर्थ में हो गया तब तो वैयाकरणों के यहाँ जब भूत शब्द का प्रयोग करेंगे तो अर्थ किधर खींचेगा तांत्रिक जब भूत शब्द का प्रयोग करेंगे अर्थ उधर लग जाएगा जब जा मैं कहता हूँ भूत हृदय तो जिनको भूत का अर्थ नहीं मालूम मालेगा सोचते होंगे अपने गुरु के लिए गाली का प्रयोग करते हैं यही कहते हैं सुखदेव जी महाराज के लिए कहा गया ना भागवत में तम सर्वभूत हृदय में तो सर्वभूत हृदय तो भूत शब्द का अर्थ फिर पंचभूतों में निर्भर हो गया कई-कई भूत भौतिक कहते हैं तो भूत शब्द का अर्थ पंचभूत में निरोध हो गया और प्राणी के अर्थ में भी प्रयुक्त है अब यहाँ पर जो भगवान ने कहा सर्वानु भूतानी कूटस्थो सर्वुच्च थे यहाँ पर भूत शब्द का प्रयोग सचमुच में जीव के अर्थ में हुआ है या पंच कार्य कोटि के हमारे यहाँ कारी के पंचभूत पंचभूतों के अर्थ में हुआ है क्योंकि भगवान ने जब कहा क्षेत्र मंत्रम ज्ञान चतुषा भूतक प्रकृति मोक्षा भूत और प्रकृति अपने आप भूत कारी के पदार्थ हो गए प्रकृति उपादान कोटि का पदार्थ यहाँ पर भी भूतान ममय यो निर्मह ब्रह्म जगा जगह मैंने उन सब बच्चों को भेज किया था तो यहां पर भूत शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में है तो वैष्णवाचार्यो ने कहा कि प्राणी के अर्थ में है जीव के अर्थ में लेकिन शरीर कैसे सिद्ध करेंगे जीवो नित्य है जीव को तो नित्य मानते हैं वो लोग तो फिर कहा वो शरीर की दृष्टि से अक्षर है घुमा फिरा कर अंत में तो शरीर कोई ही लेना पड़ा और शरीर कोई तप्त नहीं है कल पर सब कहा था शरीर के उपादान को लेना पड़ेगा जो तो शरीर का अर्थ शरीर का उपादान होगा फिर क्या महाभूतान हंकार पंच महाभूत के लिए महाभूतान शब्द का प्रयोग किया भगवान ने इस दृष्टि से घुमा फिरा कर अर्थ तो यही हो गया जीव का अर्थ कर देंगे जीव का शरीर जब तक देह में तादातिया पड़ती है तब तक अक्षर होता हुआ ये जीव मानो क्षर है यही ना ये इस प्रकार साहित्यिक प्रयोग हो गया लेकिन नसूर अयोहित नूर अयोहित व्यवहार मेनम तत्वा विमर्शन सहाय मदंती यहां तो चित अचित का विभेद अधिष्ट है भगवान को इसलिए फिर जीव को क्षर कहने की आवश्यकता नहीं है अंत तो गत्वा उसकी उपाधि को ही आप क्षण कहेंगे शरीर को क्षण कहेंगे तो शरीर का उपाधान तो पंचभूत को मानना पड़ेगा अतः क्षण भूतानि, सर्वानु भूतानि कहा गया इसका अर्थ होता है जो भी कार्य प्रपंच है वो सब क्षण है अब आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत क्षण है ये चला गया कुटस्थे क्षण में कौन है अक्षर वो कौन है फिर तो कार्य का वर्णन कर दिया गया तो कार्य सती कौन हो सकता है कारण वो कारण कौन है प्रकृति है। प्रकृति के अर्थ में अक्षर शब्द का प्रयोग किया गया और कल मैंने श्वेता स्वतः शब्द के पहले अध्याय का आठवां मंत्र पढ़ा था संयुक्त नेतर क्षर्मा से व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व बहुत बढ़िया क्षर अक्षर व्यक्त अव्यक्त बिल्कुल स्पष्ट है ईशा शब्द का भी प्रयोग किया यहां पर श्वेता स्वेतमिषद पहला अध्याय आठवां मंत्र यहां पर भी तीन तत्व का वर्णन किया गया पर्याय क्षर अक्षर उसी को कह दिया गया व्यक्त, व्यक्त।, और व्यक्त एक अर्थ जो अक्षर है अव्यक्त अर्थाक्ष अध्याय का आठवा मंत्र अक्षर को अव्यक्त के स्पष्ट ही ईशा से पुरुषोत्तम तत्व का वर्णन हो गया तो बिल्कुल श्वेता स्वतर के पहले अध्याय के आठवें मंत्र के अनुरूप है हम आए थे कल जान का विषय छोड़ा गया था भगवान के शरीर तक देह गुडा कैसा दृष्टि और शरीर है पांडस दा। तदाज चंदमय देह तुम्हारी तो भगवान ने कहा कि मेरे शरीर में तुम समग्र विभूतियों का दर्शन करो केवल यही का यही का सम जगत कृष्णम एक जगह ही मेरे शरीर में ही संपूर्ण विभूतियों का दर्शन करो दर्शन के लिए अपेक्षित दिव्य चक्षु में देता हूं भगवान के संकल्प से दिव्य चक्र की प्राप्ति हुई अर्जुन की अभी यहाँ देह का लेंगे कल इस पर बहुत सूक्ष्म विचार किया गया ये तो आप समझ गए होंगे श्रोता जो होते हैं उनके स्तर के अनुसार शरीर बदल जाती है हम लोगों के संक्रामक रोग है श्रोता के जैसे स्तर होंगे बहुत कुछ कोटि के मध्यम कोटि के भी सामान्य कोटि भी श्रोता एक जगह बैठे हूँ उनका जो मनोभाव है टकराता है टकराता है तो विषय को बहुत सूक्ष्म ले जाना चाहे नहीं ले जा सकते परमाणु होते हैं उनके परमाणु पकड़ लेते हैं विषय उस ढंग से फिर हम लोग घटिया तो बोल ही नहीं सकते आते ही नहीं बोलना लेकिन शैली फिर हास्य पड़त विनोद पड़त स्थूलता तो चली जाए है तो दर्शन ही तो श्रोताओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उपस्थिति मात्र से हो जाता है कोई कहीं बैठा रहे चिंतन अवरुद्ध हो जाएगा उसका जो अंतकरण का स्तर है वो पकड़ा जाता है क्या तो ये सब मनोविज्ञान की चीज़ है तो ये सब बोलने हम नहीं आए थे यार लेकिन वो श्रोताओं का जो स्तर होता है वो प्रवचन को उनके उन्मुख जिस समझ सकें हो जाता है अब चलें भगवान ने कहा कि मेरे शरीर में यहां पर शरीर का अर्थ क्या हो सकता है इस पर विचार है तो जीव को लेकर हमने विचार किया शरीर ले ले अधिकरन। अधिकरन का अर्थ ले लीजिए अधिकारण किस अधिकारण में समग्र विभूतियों का दर्शन अर्जुन ने किया अब जितनी विभूतियों का वर्णन गीता के दसवी अध्याय में ग्यारहवीं अध्याय में उसका आकलन कीजिए उससे सूक्ष्म अधिकरण का नाम शरीर होगा जितनी विभूतियों का वर्णन है उन सब की स्थिति जिसमें होगी उसका नाम अधिकरण होगा इसके लिए कल ने स्वप्न का दृष्टांत दिया था स्वप्न तो में जो कुछ ठावर जंगम प्राणी दिखाई पड़ते हैं और पंचभूत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश और कल्पना के दृष्टि से बिक और काल भी तो विद्यमान होगा आपका उदाहरण दिया था अंकुर हुआ तो मानने के लिए बात यह है कब हुआ कहा हुआ वस्तु को स्वीकार करते ही उसके साथ देश और काल को मानने के लिए किसी बालक या बालिका का जन्म हुआ कब हुआ कहा हुआ कब और कहा कहते ही काल और देश का स्फुरन हो जाता है कार्य कोई को माने और देश काल को न माने संभव नहीं तो तो काल को माने बिना देश को माने बिना किसी को उत्पत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती किसी वस्तु या व्यक्ति को उत्पत्ति मानते हैं तो कब और कहा? माने काल और देश को उसके साथ मानना ही कहा तो अच्छा स्वप्न अवस्था में अधिदेव का भी दर्शन होता है सूर्यादि का भी दर्शन होता है इन सब दृष्टि से समग्र अभिभूत समग्रत्म समग्र अधिद यह हुआ न पूरे स्वप्न का चित्रण करें जीव को दृष्टा मान लें तो जीव से अवर कौन कौन तत्व होंगे विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता यह जो वाक्य बनाया तुलसी राज्य ने ब्रह्म सूत्र के अधिकरण के शंकर भाष्य का सार क्योंकि शंकराचार्य का एक वचन वह अधिदैव का वर्णन नहीं है लेकिन यहाँ अधिदैव का वर्णन तो वो शंकर ब्रह्मसूत्र के एक का सार तुलसीदार जी ने खींचा है रूपम दृश्यम लोचनम वित्त तदश्यम मानसम दृश्याधि वित्तया साक्षी दिगे बना दृश्य के इसमें अधिदेव का वर्णन नहीं है तुलसीदार जी ने अधिदैव का वर्णन किया वो ब्रह्मसूत्र के प्राधिकरण पर जो शंकर वाष्या वहां से किया है अब जिनको ब्रह्मसूत्र का वो स्थल नहीं मालूम है वो तुलसीदाजी ने कहा से लिया नहीं बता सकते तो तुलसीदाजी ने कहा विषय कारण सुर विषय की अपेक्षा कारण का उत्कर्ष है कर्ण की अपेक्षा देवता का उत्कर्ष विषय किसको कहते हैं जिसमें दृष्ट जिस होने की क्षमता हो किसी का दृष्टा ना हो सके वही ना माइक जो है बद्र दृश्य है किसी के द्रष्टा होने की इसमें क्षमता नहीं है ठीक है रूप जो है बद्र दृश्य है माने ही है लेकिन जो नेत्र है ऊपर की दृष्टि से किसी का दृश्य है और रूप की दृष्टि से वो दृष्टा भी है लेकिन माइक जो है भवन जो है वो दृश्य ही दृश्य है किसी के दृष्टा होने की जिसमें क्षमता ना हो उसका नाम क्या हो गया विषय विषय की अपेक्षा करण आओ कमल आके क्या बैठ आ जाओ अंकुरजित यहाँ आ जाओ बढ़िया है ये सब होनहार हैं युवक बैठ जाए विषय की अपेक्षा करण करण का अर्थ क्या है कारण उसको कहते हैं जो विषय का प्रकाशक हो ग्राहक हो धारक अनुग्राहक ग्राहक और ग्राह्य यही ना या ये एकदम धार्यते जगत परा प्रकृति सातवा अध्याय तो क्या गया धारक और अनुग्राहक कौन हो गए देवता और ग्राहक कौन हो गए कारण और ग्राही कौन हो गया विषय विषय कारण सुर जीव सम्यता यही क्रम चलेगा ना विषय हो गए ग्राह्य कारण हो गया ग्राहक या कारण हो गए ग्राहक अतिदैव हो गए सूर्यादि अनुग्राह रहे ना हम्म चलता फिरता आत्म बम बनना हो ना तो यह सब सुनना चाहिए आज कोई भी अंगूठा दिखा देता है हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पूरे देश को पूरा देश थर कांपता है ये विद्या नहीं ये विद्या नहीं जीव जहा जीव है आसन से मत डोल रहे तो हे पी ये मिलेंगे कहा न आसन से मत डोल रहे और स्वामी ने शर्वनंद का वाक्य क्या था प्राप्त विवेक का समाधान करो बहुत ऊंचा वक्त वो अपने स्तर से कहते थे प्रज्ञा चक्षु है चौदह प्रवचन उन्होंने तैयार किया था कोई और मुझे मालूम है कुछ चौदह प्रवचन उन्होंने तैयार किया था प्रज्ञा चक्ष थे इटादा जिला के थे वैश्यकुल के थे। उसी को घुमा फिराकर कहते थे सूरदास प्रज्ञा चक्ष बुद्धिमान बहुत होते हैं शास्त्र का कहीं उदाहरण नहीं देते थे ताकि वो समझें कि सारी सूझबुझ इसलिए वो बिना पढ़े लिखे अध्यात्म से सुदूर जब कल कर उनके चेला जल्दी बन जाते थे सब रहस्य मालूम है बाबाओं के सब जो होते बाबा कैसे चेला चली बनाते हैं उसके सब टेक्निक क्या होते हैं हम प्रयोग नहीं करते मालूम सब छप्पन वर्ष इस बेस में हो गए बहुत घाटियां देखी तो स्वामी शर्मा ने जी महाराज का एक वाक्य बहुत मार्मिक है प्राप्त विवेक का समादर करो एक बच्चे को आसन से मत डोल तो है पी प्राप्त विवेक का समाधान करो अब हम इस वाक्य का अपने स्तर से अर्थ करते हैं किसी को सामान्य बोध हो शब्द के अर्थ का कोई विशेष नहीं दृष्टा दर्शन और दृश्य में केवल सामान्य रूप से इन तीनों शब्दों का अर्थ जानता हो आप पूछिए कि आप दृष्टा हैं या दर्शन है या दृश्य क्या उत्तर देगा जिसके आगे ता या ता लगा है उसी में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती या नहीं मैं दस्ता हूं नु दर्शन या दृश्य यही तो कहेगा प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन है या जा पूछा जाएगा चाहे कोई बैठी हो हो, छोड़ दीजिए धमेला उसी सीधे कहेगा मैं प्रमाता हूं न प्रमाण या प्रमेय यही कहेगा ना भोग और भोग्य में आप कौन है सीधे कहेगा मैं भोक्ता हूं ज्ञाता ज्ञान और व्यय में आप कौन है सीधे कहेगा मैं ज्ञाता हूं वही तांवता आ गया माता पिता भ्राता ये सब वो का यहां तक चला गया सीधी बात है एक तृप्ति को ले लें घ्राता घेय ऐसे रसायता रसन रस्य, प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये सब चल जाए लेकिन एक कोई तृप्टी लेकर विचार करें ज्ञाता ज्ञान व्यय तो दर्शन हमारा आसन है जिसमें कहा आत्म बुद्धि है वही तो हमारा आसन है वही तो स्वरूप है ना यार तकर, इस पर ये आसन है उस पर शरीर बैठा है इससे पराकिया इससे पराकिया पराक बने बाह्य आसन हुआ या नहीं तो हम आप जब जीव हैं जीव दशा में भी हम कहा बैठे जहां हम ब्राह्मण तो हैं जीव दशा में भी सोपाधिक भूमि में भी कोटि काम है वहां भी हम बैठे हैं किस पर दर्शन रूप आसन पर उससे नीचे दर्शन रूप आसन से प्रत्यक्ष हुआ दर्शन दर्शन से प्रत्यक्ष हुआ दृष्टा अब उस विवेक का समादर करके जब हम व्यवहार करेंगे केवल ब्रह्म मत समझिए केवल इतने विवेक का समाधान करके हम व्यवहार करेंगे तो सिद्धों के सिद्ध पीरों के पीर मस्तों के मस्त अलियाओं के औलिया फकीरों के फकीर अब धूटों के अवधूट हो जाएंगे या नहीं लेकिन हम खिसक जाते हैं विश्व से भी नीचे पहुंच जाते हैं इसीलिए दर्शन से नीचे पहुंच जाते दृश्य कोटि में पहुंच जाते हैं और उसमें जिस से नीचे पहुँचने का उसमें अहमिति कर तो दृष्ट से भी नीचे पहुंच गए इस दृष्टि से बताया गया कि विचार करके देखें तो हम कहाँ हैं अब स्वप्न अवस्था पर विचार चलता रहा था भगवान शंकराचार्य जी ने कहा वेदांत प्रस्थान में प्राथमिक नीचे से ऊपर चले तो चेतन की मान्यता कहाँ से प्रारम्भ है कर्म से नहीं देवता शंकराचार्य का सिद्धांत था नीचे से चले तुलसीदास तो जी ने कहा विषय कारण सुर जीव सकल एक तो एक सचेतन जीव से चेतित है अधिदैव वर्ग चेतित है अधिदैव वर्ग से चेतित है अध्यात्म वर्ग अध्यात्म वर्ग से चेतित है अधिभूत वर्ग लेकिन चेतन किसको माने कर्ण को हम जीव नहीं मान सकते लेकिन कोई जीव विशेष कर्मोपासना के फल फलस्वरूप अधिदैव हो सकता है को जीव विशेष कर्मोपासना के फल स्वरूप सूर्य चंद्र इत्यादि अधिदेव हो सकता है इसलिए प्रथम नीचे से विचार करने पर प्रथम चेतन वेदांत में शंकराचार्य महाभाग महाभार्थ अधिक को माना दूसरा चेतन है जीव तीसरा चेतन ईश्वर और रूप ब्रह्म यह क्रम हुआ अब यहां पर एक बहुत विचित्र बात है विषाय करण सुर जीव समेता सकल एक सचेता जहाँ हम जीव हैं वहां हम देवता से ऊपर हैं या देवता कोटिके हैं या देवता से नीचे देवता से ऊपर देवता भी जीव हैं लेकिन कर्मोपासना के फल स्वरूप सुनिश्चित विग्रह पद प्राप्त जीव हैं खालिश जीव अपने आप में जो जीव का स्थान है को जीव देवताओं से पर है या नहीं हमारे प्रवचन का दुरुपयोग करके आज पूजन मत छोड़ देना आप कहा हैं वो देखिए ना हम जिस से बोल रहे उस ढंग से उसका उदाहरण लिया बहुत बढ़िया है करण के कार्य विषय के भेद से कारण में भेद होता है या नहीं रूप रस इत्यादि विषय है इनके भेद से करण में रूपक ग्रहण के लिए न्यू चाहिए शब्द ग्रहण के लिए सोच चाहिए गंधव ग्रहण के लिए ग्रहण नाशिका चाहिए विषय के भेद से कारण में भेद की प्राप्ति होती है और कारण के भेद से अधिदैव में भेद की प्राप्ति होती है क्या इसके अधिदैव हो जाएंगे अश्विनी कुमार नेत्रों के अधिदैव हो जाएंगे सूर्य मन के जाएंगे चंद्रमा हाथ का हो के अधिदैव हो जाएंगे इंद्र कारण के भेद से अधिदैव में भेद की प्राप्ति होती है लेकिन विषय करण और सूर्य के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती अच्छा गाड़ी नींद में विषय कारण सूर्य की पहुंच नहीं है जीव के बिना गाढ़ी नींद की सिद्धि नहीं होगी दृष्टा होगा? इसलिए जहां हम आप हैं क्या जहां हम आप हैं वहां तो हमसे ऊपर ईश्वर और ब्रह्म दो ही तत्व सिद्ध होता है हमसे अवर ही अधिदेव मंडल अध्यात्म मंडल अधिभूत मंडल सिद्ध होता है लेकिन व्यवहार में हम अपने इस विवेक का अनादर करके कहा तक तो फिसल जाते हैं यह बात दूसरी है तो समय हो गया है स्वप्न को लेकर अब स्वप्न में अधिकरण कौन होगा अधिकरण वो होगा अधिकरण वो होगा दार्शनिक धरातल पर दार्शनिक धरातल पर अधिकरण वो होगा जो तो विषय कारण सुर इन तीनों का धारक हो ठीक ना जीभ हो गया धारक ये एकदम जगत अधिदैव हो गया अनुग्राहक अधि अध्यात्म हो गया ग्राहक अधिभूत हो गया ग्राह्य रूप हो गया ग्राह्य नेत्र ग्राहक सूर्य अनुग्राहक और जीव हम आप जो हुए धारक ऊपर से धारक अनुग्राहक ग्राहक और ग्राह्य यह भेद हुआ अब जो स्वप्नावस्था का अधिकरण कौन होगा वही हमारा शरीर होगा स्वप्नावस्था का अधिकरण जो होगा वही हमारा शरीर होगा तो कल यहाँ रहा था या तो आप अंत को मानिए लेकिन अंतकरण को मानने पे कमी क्या है अंत करण का अनुग्राहक भी तो देवता होते हैं मन के बुद्धि के चित्त के अहंकार का अनुग्राहक देवता होते हैं तो कारण से तो देवता उच्च होते हैं इसलिए अंत विचार करके क्या निष्कर्ष निकलेगा विचार करने पर जीव की जो स्वतः सिद्ध उपाधि है उसी को अधिकरण मानना पड़ेगा आप कहें कि बुद्धि को अंतकरण को उपाधि मान ले तो सभी स्वप्नोभूतवा अंतक्रम ये दृश्य प्रपंच के रूप में परिणत हो जाता है तो जब हम कहेंगे कि स्व विभूति को ले लीजिए स्वप्नावस्था स्वप्नावस्था में जो कुछ सामग्री है वो विभूति है और बिना दिव्य छुप के स्वप्नावस्था का अधिगम नहीं हो सकता कल विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया तो समग्र दृश्य विभूति माने समग्र दृश्य जो स्वप्नावस्था में है उसका अधिकरण कौन होगा अगर कहेंगे कि जीव स्वमालया के मन का सब विलास है उसमें अधिदेव को भी मन का ही विलास मान लें गड़बड़ी तो होगी मन से ऊपर अधिदेव को मानेंगे या मन से नीचे मानेंगे या मन कोटी का ही मानेंगे थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि अंतकरण जो है वो क्या है स्वप्नावस्था में जितना भी प्रपंच परिलक्षित होता है उसका अधिकरण उसका शरीर उसका देह कौन है अंतकरण यहां तक तो मानना पड़ेगा ना इसको तो नहीं मान सकते ना और स्वप्न साक्षी जिस, जिसको कहते है तेजस तेजस कहते है ना तेजस के मुख कौन है एक और नविशत मुख प्रातिभाषिक कर्मेंद्री पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण करण पंचक इन सब के दृष्टि से विचार करें तो उन्नीस मुख वाला जीव हो गया उन्नीस मुख का अधिकरण उन्नीस उन्नीस का एक समावेश होगा अंत में मानना पड़ेगा कि स्वप्नावस्था में भी जीव की अपनी शक्ति जो अविद्या है वही अधिकरण है उसी का परिणाम अंतकरण है ऐसा नहीं है कि स्वप्नावस्था में अविद्या का उच्छेद ऐसा हो हो। नहीं कि जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर का उच्छेद हो जाता हो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर होता ही है और स्वप्नावस्था में अंतकरण की प्रधानता से दृश्य प्रपंच होता है लेकिन अविद्या का विलोप होता है तो नहीं अधिकरण के रूप में अंत में अविद्या स्वप्नावस्था में हम लोग सिद्ध होंगे प्रति के बल पर हम अंतकरण में तादात्यापन सिद्ध होते हैं लेकिन स्वप्न के अधिकरण पर विचार करना होगा तो अविद्या अब हम लोगों का शरीर कर्ण हो गया जिसमें सवल सकल स्वप्न प्रपंच रूप विभूतियों का दर्शन होता है वो हमारी उपाधि अविद्या तक तो गए, अविद्या। अविद्या अब जब रूपी विभूति का दर्शन लेता है सुसुप्ति में हमारा अधिकरण कौन होगा उस अविद्या के दर्शन का अधिकरण कौन होगा हम सोन इसीलिए कल का प्रवचन थोड़ा ध्यान दें भावती प्रस्थान विवरण प्रस्थान में थोड़ा अंतर है घटाकारा कार्य वृत्ति हुई घटाकारा कार्य वृत्ति हुई, घट के दर्शन के दर्शन लिए हमको मनोवृत्ति की अपेक्षा पड़ी मनोवृत्ति का जब दर्शन करना हो तब तो सीधे दर्शन करेंगे या मनोवृत्ति के आकार की कोई वृत्ति मानेंगे तब तो अन्य दोस्ती का शक्ति होगी या नहीं आयुगो के यहाँ अनुव्यवसाय चल जाता है फिर घटाकाराकारित वृत्ति हुई हमारे बीच में और घट के बीच में द्वार के रूप में हमने वृत्ति को स्वीकार किया लेकिन जब घटाकाराकारित वृत्ति का साक्षात्कार हमको करना है उसको उद्भाषित करना है तो हम स्वयं होंगे या वृत्न्तर को मानेंगे वृत्तंतर को मानने पर अन्वस्था दोष की प्राप्ति होगी इसी प्रकार सुख कोई कहते हैं कि सुखाकाराकारित वृत्ति के माध्यम से सुख का दर्शन होता कार आदि विचार करते हैं अरे भाई वहां आकार की वृत्ति क्या मानते हैं सुख सीधे हमसे प्रकाशित होता है दुख हमसे सीधे प्रकाशित होता है यह बात जल्दी समझ में ना आ आए तो एक सीढ़ी उठ जाइए ऊपर सुखाकाराकारित वृत्ति हमारे बीच में सुख के बीच में कारण के रूप में वृत्ति है लेकिन उस वृत्ति का जो हमको दर्शन करना होगा तो वृत्तंतर कहाँ से मानेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी वस्तु का प्रकाश सीधे हमसे होगा या नहीं कल कभी उदाहरण दिया था कोई भी कोई भी बातचीत करते हैं मोबाइल आदि पर तो मैं तो सचिव जी के प्रधानमंत्री के यहां से कहीं से फोन आगेगा आएगा तो सचिव जी के पास लेकिन अब हम हम हमको सचिव जी से बात कहीं तो मानना पड़ेगा ना इनसे सीधे माध्यम का माध्यम का माध्यम जोड़ते जोड़ते कोई एक माध्यम तो होगा जो जिसमें सीधे बात करते हैं क्या भी या उनसे भी तो माध्यम तो फिर से भी माध्यम ऐसा तो नहीं होगा ना इसी प्रकार से जीव साक्षात किसका उद्भाषक है इस पर विचार करेंगे तो सुसुप्ति तक हम पहुंचे सुसुप्ति में जाकर के मानना पड़ेगा कि अविद्या का अधिकरण कौन होगा अविद्या को ही जब हम विभूति मान लेंगे जब दूत को भी विभूति मान सकते हैं दूत तो दूत को भी विभूति मान सकते हैं तो अविद्या को भी जब विभूति मानेंगे तो उसका अधिकरण अविद्या को ही क्यों नहीं मानेंगे अथवा यही प्रथा है अविद्या क्यों प्रतीत होती अविद्या के कारण ही प्रतीत होती है कारणांतर का अनुसंधान किए बिना अविद्या के कारण ही अविद्या प्रतीत होती है यानी मूल का तो प्राप्ति होगी। लेकिन यहां पर किस में विद्यमान है समाधि में क्या होता है? समाधि में कल बताया गया कि चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगी प्राणस्पंदन का निरोध हो जाएगा निरुद्ध प्राण स्पंदन निरुद्ध स्पंदन रहित जो प्राण होगा रहित चित्त से रह तादात्यापन्न हो जाएगा वृत्ति ही चित्त का स्वभाव है या विलीन हो जाएगा क्यों हो गया तो समाधि में भी अंत में है उस चित्त के वृत्ति का अधिकरण चित्त हो गया और वृत्ति का जब निरोध हो गया तो चित्त का अधिकरण कौन हो गए हम स्वयं हो गए तो के दृष्टि से हमारा शरीर क्या हो गया शरीर शरीर में हो हो गया हो गया। इस से भगवान ने जो कहा कितना दिव्य होगा विशुद्ध सत्वात्मिका माया ही क्या विशुद्ध सत्वात्मिका माया ही भगवान की उपाधि है इसलिए अंत में हमारे पूजव ने बहुत विचार करके हमको बताया भगवत विद्रह की अभिव्यक्ति में विशुद्ध सत्य निमित्त कारण है उपादान साक्षात सच्चिदार अनु तत्व ही हमारे आपके विग्रह की अभिव्यक्ति में क्या पंचभूत द्वार बन गया लेकिन भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में जैसे तरंग जो है उसकी अभिव्यक्ति में जल को तरंग के रूप में व्यक्त करने में आघात चाहे वायु जल हो चाहे कुछ हो वायु तटस्थ दूर से हेतु है लेकिन जल तरंग का उपादान सीधे जल ही है इसी प्रकार विशुद्ध सत्वात्मी का जो प्रकृति है वो भी भगवान विग्रह की अभिव्यक्ति में तटस्थ निमित्त दूर का हेतु है भगवत विग्रह वास्तव में क्या है जल तरंग वास्तव में जल रूप ही है इसी प्रकार और अंत में जल में जो शैत्य है आगंतुक है या नागंतुक है जल शीतल क्यों है भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छा दिया स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता चंदन दुर्गंधित क्यों ये नहीं कह सकते चंदन में दुर्गंध क्यों कह सकते हैं कह सकते हैं पर तो चंदन सुगंधित क्यों चंदन में सुगंध क्यों स्वभाव लोग को लेकर प्रश्न उपस्थापित होता मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन में दौर्गंध की प्रती होती है घर्षण आदि के द्वारा दौर्गंधित प्रलोदन कर देते विजाति द्रव्य का जब दर्शन के द्वारा प्रलोदन हो गया चंदन सुगंधित क्यों प्रश्न नहीं किया जा सकता अस्वस्थ क्यों उभर क्यों गए जीवित क्यों है ऐसा प्रश्न होता है क्या अरे जीवन स्वभाव सिद्ध है स्वस्थ क्यों है रोग आगंत होता है स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध होता है इसी प्रकार शंकराचार्य ने कहा स्वभाव को लेकर प्रश्नचिन्ह प्रस्थापित नहीं किया जा सकता तो जैसे स्वनिष्ठ शत्य की प्रगलभता से जल हिम का रूप धारण करता है लेकिन वो जो जल में शैत्य है अनागंतुक स्वभाव सिद्ध है इसी प्रकार सच्चिदानंद तत्व जो वेदांत वेद्य वो विशुद्ध तत्वात्म का प्रकृति के द्वार से श्री के रूप में व्यक्त होता है इसलिए भगवान ने जो काम दे है राष्ट्रपूर्ण है हर हर मारे